जय संतोषी मां मित्रों, संतोष की देवी संतोषी मां के छठवें भाग में हमने जाना कि संतोषी माता को गुद्ध चने पसंद और खटाई ना पसंद क्यों है और अब इसी चर्चा को आगे लेकर चलते हुए संतोष की देवी संतोषी मां के इस सातवें भाग में हम जानते हैं कि संतोषी माता का आधुनिक इतिहास क्या है तो आइए शुरू करें मित्रों संतोषी माता को इस आधुनिक समय में किसने खोजा ये कह पाना बहुत मुश्किल है लेकिन संतोषी माता के प्रामाणिक और आधुनिक इतिहास के विषय में कहा जाता है कि सन उन्नीस और सन 1960 के दशक में संतोषी माता एकाएक उभरी और उनके मूरत रूप समय दर समय हमारे सामने प्रस्तुत होते गए मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है है, कि संतोषी माता श्री की बेटी है, हालांकि सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कोई देवी बताई नहीं गई लेकिन केवल प्रमाणों के अभाव को सच मानकर हम संतोषी माता को जरा भी नकार नहीं सकते हैं क्योंकि यह बात केवल समझने योग्य है कि इस धरती पर कई ऐसे देवत्व शक्ति मौजूद है जिनके प्रमाण सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में कहीं मिलते हैं तो कहीं केवल उनका जिक्र ही बहुत ही गहराई से रचा गया है इसलिए मित्र प्रमाण को किनारे कर भावनात्मक रूप से चिंतन करें, तभी आप संतोषी माता और उनके इतिहास को समझ पाएंगे मित्रों हम जिस संतोषी माता के इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं उसी संतोषी माता के बारे में हमसे भी पहले कई दिग्गज इतिहासकारों ने माता संतोषी के विषय में कई तरह की खोज की है जिसमें वे माता संतोषी के बारे में कई ऐसी बातों को बताया गया है कि जिसे जानकर लगता है मानो ये सभी बातें एक कल्पना हो लेकिन ये सभी बातें बिल्कुल सत्य है और उन्ही खोजोव घटनाओं को ऑस्ट्रेलिया के कला इतिहासकार माइकल ब्रांड ने तब खोजा था जब फिल्म जय संतोषी माँ सुपरहिट हो चुकी थी सन उन्नीस सौ साठ के दशक की शुरुआत में संतोषी माता का उदय हुआ था और इसी इस अवधि में संतोषी माता की प्रतिमा भी बनना शुरू हुई जो कि धीरे धीरे पोस्टर कला के माध्यम से पूरे भारत में फैल गई और उनका यह पंथ मौखिक पैम्फलेट साहित्य और पोस्टर कला के माध्यम से महिलाओं के बीच फैल गया लेकिन फिल्म जय संतोषी माँ 1975 की लोकप्रियता और रिलीज से पहले से ही जोधपुर राजस्थान में संतोषी माता को समर्पित एक मंदिर मौजूद था और सन उन्नीस से पहले तक यह मंदिर किसी लाल सागर की माता लाल सागर झील की माता नामक देवी को समर्पित था जिसके तट पर आज श्री प्रगट संतोषी माता मंदिर स्थित है मित्रों कला इतिहासकार माइकल ब्रांड के अनुसार ये जो जानकारी विकिपीडिया में दी गई है वो पूरी तरह सच है इसके बारे में हम कोई दवा नहीं कर सकते क्योंकि हमने भी केवल उसे जाना है पर हां बात हमें भी अपनी खोज के दौरान समझने को मिली कि श्री प्रगट संतोषी माता मंदिर जोधपुर राजस्थान में संतोषी माता के उदय से पहले से ही वहां किसी अन्य देवत्व शक्ति का मंदिर हुआ करता था और शायद ये हो भी सकता है क्योंकि जोधपुर राजस्थान में कई तरह के देवी देवता हैं जिनमें से कई लोग देवी देवता हैं और कई ग्राम देवी देवता कुल देवी देवता और कई ऐसे भी देवी देवता हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो और शायद उन्ही में से संतोषी माता भी आती हो ठीक इसी तरह से शुरुआत में माता संतोषी भी एक अज्ञात देवी की तरह ही थी जिनकी जानकारी भारत कुछ ही जगहों पर थी जिसमें से सबसे पहला नाम आता है बल्लारी कर्नाटका का जहां माता संतोषी की एक छोटी सी मूर्ति शंकर स्वामी जी महाराज को तब मिली थी जब वे अपने बाल अवस्था में थे यानी कि सन उन्नीस सौ के आसपास हालांकि वो समय बहुत ही अलग था आज जैसे छोटी सी बात एक आग की तरह फैलती है उस समय ऐसा नहीं था शंकर स्वामी जी को जब वह मूर्ति मिली तब वे भी नहीं जानते थे कि यह मूर्ति किस देवी की है हालांकि यह बहुत सोचने वाली बात है कि सन 1944-45 के समय माता संतोषी की प्रतिमा मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि माता संतोषी कोई नई देवी नहीं बल्कि इनकी पूजा प्राचीन समय से ही होती आ रही है हाँ ये बात और है कि आज भी कई लोग इन्हें नई देवी मानते हैं जिसका मुख्य कारण है सही जानकारी का